श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद तारक जब नौ वर्ष के थे तभी उन्हें माता का वियोग सहना पड़ा तीन महीने की छोटी बच्ची को छोड़कर मां के परलोक सिधारने पर बालक के कोमल हृदय को भीषण आघात लगा बहन की देखभाल में मन लगाने के फलस्वरूप उस शोक का थोड़ा समन हुआ कुछ वर्ष बाद पिता ने पुनः विवाह कर लिया और अब नई मां ने ही बहन के पालन पोषण का उत्तरदायित्व ले लिया परंतु वामा सुंदरी देवी गृहलक्ष्मी थी अतः उनके निधन के पश्चात घोषाल महाशय की आमदनी बहुत कम हो गई दान दानपरायण घोषाल महाशय धन न जोड़ सके थे अतः परिवार में धीरे धीरे धनाभाव के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे मां का स्वर्गवास हो जाने के बाद से तारकनाथ छुट्टियों में नीमता ग्राम में बड़े मामा के पास चले जाते थे मामी का उन पर बड़ा स्नेह था तारक कभी कभी अपने पैतृक ग्राम भी चले जाते थे इन भावी महापुरुष का ध्यान ध्यानपरायण जीवन इस गांव में बहुत कुछ विकसित हुआ था शांत ग्राम के विशाल तालाब के किनारे एकाकी बैठकर वे उदास मन से भजन गाते और अनंत आकाश की ओर निहारते हुए कितनी ही बातें सोचते रहते थे ग्राम का प्राकृतिक सौंदर्य आकाश की असीमता और प्रकृति की निस्त्धता इन भावी महापुरुष के लिए ध्यान की सामग्री जुटाया करती थी तारकनाथ जब 14 वर्ष के थे तब मलेरिया के भीषण प्रकोप से उनके जीवन का संशय उपस्थित हुआ निरोग होने पर वे वायु परिवर्तन के लिए अन्यत्र चले गए एक वर्ष से भी अधिक समय के बाद स्वस्थ होकर बारह लौटे और पुनः पढ़ाई लिखाई में लग गए इस समय लगभग एक वर्ष के भीतर ही परिवार में हुई दो दुखद घटनाओं से व्यथित हुए थे उनकी बड़ी दीदी चंडा देवी दो बच्चों की मां बनने के बाद अकाल ही दिवंगत हो गई और मझली दीदी छिरोद भी बाल विधवा होकर पिता के घर लौट आई नौ वर्ष की आयु से ही उनके जीवन में इस प्रकार एक के बाद एक दुख आते गए जिसके परिणामस्वरूप उनके शुद्ध मन में स्वाभाविक रूप से ही वैराग्य का संचार हुआ स्वभाव से ही अंतर्मुख तारकनाथ अब हृदय के और भी अंतरतम प्रदेश में डूबकर प्राण देवता का अमृत स्पर्श पाने के लिए व्याकुल हुए प्रवेशिका श्रेणी में पढ़ते हुए इस अंतर द्वंद के गुरुभाव से पीड़ित होकर एक दिन वे अचानक तीर्थ भ्रमण को निकल पड़े स्कूली शिक्षा की यही समाप्ति हुई पर स्वावलंबी तारकनाथ ने अपने ही पैरों पर खड़े होने की इच्छा से रेलवे में नौकरी कर ली इस नौकरी के सिलसिले में कुछ वर्ष उन्हें उत्तर भारत के गाजियाबाद मुगलसराय आदि स्थानों में भी रहना पड़ा था उस समय के अपने मनोभाव के बारे में उन्होंने स्वयं ही कहा था बचपन से ही संसार अच्छा नहीं लगता था मन में धर्म भाव था और हृदय में दृढ़ निश्चय था कि विवाह करके मैं कदापि आबद्ध न होऊंगा। देश भ्रमण तथा विविध तीर्थों का दर्शन करते हुए घूमने की इच्छा भी संभवतः जन्मजात थी रेलवे में नौकरी करते हुए भी मन ही मन भगवान को पुकारता रहता था बाल्यकाल से ही तारकनाथ काली माता के भक्त थे परंतु उनके मन में सदा विचार आता था विराट भगवान का इस छोटी सी मूर्ति में बद्ध होकर रहना कैसे संभव है चांदनी रात में आकाश की ओर अथवा अंधकार में नक्षत्र पुंज की ओर ताकते हुए दे अपने आप को एक निराकार सत्ता में में विलीन कर देना चाहते थे। आकाश जब मेग जाते तो उनके पीछे भी उन्हें उसी अव्यक्त असीम का आभास मिलता था गाजियाबाद में रहते समय वे एक तारा दिए अकेले में मग्न होकर भजन गाया करते थे रेलवे के जिन अधिकारी के घर पर वे निवास करते थे उनका अचानक निधन हो गया भावुक तारकनाथ मृतक के अंतिम संस्कार करके घर लौट आए और उदास से से गाने लगे। हे दया मैं, तुम्हारे समान समान हितकारी दूसरा कौन है? सुख दुख के समान, रूप से साथ देने वाला तथा शोक ताप भय का नाश करने वाला दूसरा कौन ऐसा मित्र है इत्यादि भजन के भाव का कुछ उपशम होने पर उन्होंने विस्मयपूर्वक देखा कि घर में वे एक एकाकी ही बचे रहे हैं घर के और सभी लोग कहीं अन्यत्र जा चुके हैं तदुपरांत तारक जब मुगल सराय में थे तब भी वे इसी प्रकार एकांत चिंतन में दिन बिताया करते थे वस्तुतः यह उनका स्वभाव ही था उनके अंतर्मुख मन ने उसी समय निश्चय कर लिया कि इस पंचेंद्रीय ग्राह्य जगत के पीछे जो सत्यम शिवम सुंदरम विद्यमान है एकमात्र वे ही वर्णीय है फिर उनके मन में यह प्रश्न भी उठा करता था कि समाधि क्या है शिव की समाधिमग्न मूर्ति तथा बुद्ध की ध्यान मूर्ति उन्हें बहुत अच्छी लगती थी मुगल सराय में तारक की समाधि स्पृह देखकर उनके मित्र प्रसन्न बाबू ने एक दिन उनसे कहा समाधि बड़ी दुर्लभ चीज है दक्षिणेश्वर के परमहंस देव ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ठीक ठीक समाधि होती है यह सुनने के बाद से तारक अवसर की प्रतीक्षा करने लगे पर वह सुयोग आने में अभी ढाई वर्ष की देरी थी। मन जब इस प्रकार उच्च स्तर की की ओर ओर प्रवाहित हो रहा था, तभी पिता की से प्रस्ताव आया कि विवाह करना होगा। पहले भी विवाह की चर्चा हुई थी पर तारक के अनायास ही उसे नकार दिया था किंतु इस बार का प्रस्ताव एक जटिल समस्या के रूप में आया था आर्थिक अभावग्रस्त रामकनाई बाबू कन्या नीरज के विवाह के लिए चिंतित थे अतः वे विवश होकर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए कि नीरजा जिस घर में ब्याही जाएगी तारक को उनकी एक कन्या से पानी ग्रहण करना होगा वर पक्ष से बात निश्चित हो गई थी इस विनिमय विवाह को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं था तारक भारी चिंता में पड़ गए इस दुलारी मातृहीन बहन का उन्होंने कितने स्नेह यत्न से लालन पालन किया था आज क्या उसके प्रति उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है अन्य कोई चारा न देख वे सहमत हुए और यथा समय दोनों विवाह संपन्न हुए महेश्वरपुर ग्राम के पंचानन चट्टोपाध्याय की सर्वसुलक्षणा कन्या नृत्यकाली देवी ने घोषाल भवन में पुत्रवधू के रूप में प्रवेश किया